भविष्य निश्चित तस्मत कर अभिप्राय तुम उदासी तो कस्था विपरीत सेना में स्थित मत प्रातिकूल्याद न भविष्य मेरे प्रतिकूल होने से ही सौ नष्ट हो जायेंगे ये निश्चित है यद निश्चितम तस्मा तद औदासीन अखिल्चित उदासीन रहो जी तो नहीं करो तो भी कुछ नहीं उसमें मरेंगे यस्म तस्म तस्मातिष यशोलभस्वुत्ति यशोलस्व जीवा शत्रुन भुक् समृद्धम जी श्रुक्राज्यम समृद्ध निहता पूर्व निमित्तमात्रचिन तस्वीर निमित्त साचि तस्माष्ट तैयार हो जा यशोलभस्व शत्रुन जिृद्ध राज्य प्राप्त करो समृद्धराज काशा मैं पूर्व नियता ईमित्तमात्र हे सभ्यसाचिन तस्माष भीष्मत अतिरथा अजेया देर अर्जुन न जिता यशो लभस्व उत्ष्ट तस्म तम उत्ति उत्तिष्ट का युद्धा उन्मुखी भव युद्ध के लिए उन्मुख हो जाओ और यशोलभस्व यशोलाभम अभिनय थी <coughs> यश के यशलाभम भीष्म अतिरथ अजया देवेरअी भीष्म प्रभति अतिरथ है अनेक युद्धा के साथ लाने पर सबरा कर देंगे अजय किसके द्वारा देवे अजय देवता उनको जीत नहीं सके किंतु अर्जुन ने जीता अर्जुन ने उनको परास्त कर दिया इस प्रकार को प्राप्त करो टीका में कि अपमर्थ है न तो यश से को क्या मिलेगा कोई पुरुषार्थ ते नहीं ऐसा संक्रांत से कहते केवलम पुण्य तथा प्राप्त थे ऐसे यश की प्राप्ति पुण्य से होती है टीका राज्य भोगे अपेक्षित किम अनपेक्षित नमको राज्य भोग अपेक्षित ही यश से क्या मिलेगा अनपेक्षित न किम ये असंख्या आ जीत शत्रु दुर्जोधन प्रवृति भुक् राज समृद्धम असपत्र अकंटक शत्रु को जीत करके दुर्योजन प्रभुति को भोग कर राज्य समृद्धम का समृद्ध सम्यक वृद्ध असपत्र अकंटक निष्कंटक राज्य भोग करो शत्रु रहेंगे तो सकंटक होता है ऐसा नहीं समृद्ध राज्य कोई शत्रु रही तो ऐसे राज्य को, को ठीक है मैं भी अतिरथे जया आशंका भीष्म जय कैसे जय क्या कैसे होगी हमारी इतने आशंका है मया एव निहता निहता निश्चय हता हता मतलब प्राणी विवेजिता पूरा उनका प्राण गया है पहले मर गयी केवल टीका सर मृत्यु मारना अर्थम तो <coughs> न मैं प्रवृत्ति आपने मार दिया तो हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी ऐसा संक्रांत से कहते निमित्तमात्र पदम विभजतेम सभ्यसाची सभ्यन वाना हस्तेन सरा क्षेपा सभ्य साची उच्य अर्जुन ऐसा निमित्त केवल निमित्त मतम भवत नि केवल हो उसको सभ्य साची कहते वाम हस्ते से भी सड़क का क्षेत्र कर सकता है तो। और इत्यादि न उत्तम प्रपंच मैंने इन्हों को मार दिया इसका विस्तार करते हैं द्रोण चीष्म जयद्रृतंत कर्ण मया योधवीरा मैया हता स्विष्ठा युद्ध से जेता शिणे सपत्ना इनसे भय इन था द्रोण चीष्म जयद्रथम च कर्ण तथा अन्य अन्य युद्ध विरान मेरे जरा मारेगे तुम जाय इनको मारो हाँ व्यतिष्ठा व्यथा को प्राप्त नहीं करो भय नहीं करो जीतण ये योदेश अर्जुन से आशंका आस जहाँ जहां अर्जुन की शंका थी वो कहते युद्ध करो। सर्वान्पति सदी भगवान सबका नाम लेकर कहते मैं तब द्रोण द्रोण भीष्मीस्म तबत प्रसिद्ध आशंका कारण द्रोण भीष्म में तो उनसे परास्त होने के भय क्योंकि शंका होने के कारण प्रसिद्ध है द्रोण धनुर्वेद आचार्य दिव्यास्त्र संपन्न दिव्यास्त्र श्री गुरु गुरु गरिष्ठ अपन इच्छा मृत्यु दिव्यास्त संपन्न परशुराम ने द्वंद्व युद्ध अगमत न से पराजित परशुराम के साथ भी युद्ध किया था उसमें परास्त नहीं हुआ ठीक है मैं? द्रोण किमी कति चेत अत्रोणादय गण्य कुछ नाम लेते कहते जिन जिनमें भय अर्जुन की शंका थी उनका नाम लेखन कहते द्रोण कुत शंकाश्य दया शंका निमित्तमा त्रोण भी कहते दृण भी प्रसिद्धे जयद्रथ शंका निमित्तमा जयद्रथ के लिए कहते तथा जयद्रथ ये पिता है उसका नाम बुद्ध क्षेत्र तपकर्ता है किसी हिसाब से इस मामा पुत्र शिरो से शिरो भूमो पात हो तस्या भी वो तप करता है इसे बड़ा प्राप्त कर लेगा जो पुत्र का सिर गिराएगा उसका पुत्र को मार देगा वो उससे ही उसका अपना जो मारने वाला के सिर भी गिर जाएगा तो जयद में जो, जो मारेगा उसमें मर जाएगा पुत्र से सिर भूमो पात हो तस्या भी इसे सब उसको मारने के लिए मारेंगे तो मरते मारते ये समय मर जायेंगे टीका में दिव्यास्त तो तो तो तो तो संपन्न संबंध वो जय देव दिव्यास्त सम्पन्न तत्व शंका के कारण कथे यश पितास्तर थी कर्णे भी तत्व कारण तो हम कथे थी कर्ण में भी भय कारण है कर्ण भी वाषव दत्तया शक्तिया संपन्न इंद्र दत्त है वास्व इंद्र इंद्र के द्वारा दी गई शक्ति शक्ति अमोग शक्ति से संपन्न सूर्य के पुत्र है नामनाय नोस्त तमाम इनके नाम से कहते दिव्याप हेत्तर महा वासव दत्ता सामोघा इंद्र ने अस्त्र दिया पुरुष एक अत्यंत समर्थम घाते निवर्त थे अत्यंत समर्थ है की को मार करे की अस्त्र वापस आएगा ऐसे अमोक अस्त्र जन्मना भी सूर्य के पुत्र है। उसमें सामर्थ्य कुंती ही कलन्यावस्था मंत्र प्रभाव कुछ मंत्र शक्ति उसके पास रही उसके प्रभाव से जिनको आवाहन करे वो आ जाएंगे तो उसके प्रभाव देखने के लिए उत्कंठा से ऐसे भगवान सूर्य का आवाहन किया आदि तुम तथा तो आदि आगे तो, तो, तो, तो, तो अवस्था कन्यावस्थ पुत्र हो गया कर्ण पुत्र कन्यान सूर्य के पुत्र अभी प्रत्युक कर्णग्रहणी ये पुत्र इसलिए उसका नाम लेकर कहते टीका अन्न चया सकव जो कहा गया उनका उनमें शंका नहीं करना अन्य में भी शंका नहीं करनी क्यूंकि मया होता तुम जही निमित माते मारो नाम आकाशीते भय मां भय नहीं करो युद्ध स्व युद्ध करो जीता हसी लूट लगाकर जय करोगे जोरी जन प्रभु तेन रणी युद्धे सपत का शत्रु मारो <laughs> संजय संजय केशवस्य जय उवाचय एक वचन केशवेशताजलिर्वेपमीटीटी कृष्णं कृष्णं गदं गदं कृष्ण नमस्कूय सगद्गद्त प्रणम्यूय से वचनम सत्वा कृति जलिरीटी नमस्कृत्यूतभ्यु भगवान के वचन सुनकर के श्रीजलि नमस्कार करते वेपान कमता हुआ कीट वाले कीट इंद्र ने उनको कीट दिया था भी रहे। अभी कामते हुए नमस्कार करके सगद गद गद होकर कहता है भगवान श्री कृष्ण को भीतर भीतर प्रणाम डरते डरते प्रणाम करके फिर गदगद होकर वो कहता है ये तुआ टीका में पराजय भयात बुद्ध, तो कर सकती संधि में बुद्धवाजय राज मुक्त वित्र को संजय कह रहा है पराजये पर संधि कर ले इसी बुद्धि से संजय राजा से बोलता है बोला संजय राजोक्त वचनम के तत् में केशव से पुरुत्त क्या है पूरेक्तम्यालो भय कृत ये जो भगवान ने कहा सं भविष्य सन्ता वेपमन कंपमानीटी नमस्क भूय पुनरिवाह नमस्कार करके कहता है नमस्कृत्वा शब्द लोक में साधु आर्स प्रयोगी कृत्वा विसर्ग रहेगा नहीं तो नमस्कृत्य हो जाएगा लोक में नमस्कृत नहीं तो नमस्कृत्य होगा <कक्षाथ> नमस्कार प्रवृत्ति में आता है साक्षात प्रवृति नीचे गति संज्ञा होती जब गति संज्ञा हो जाएगी तो कुगति से, से नित्य समास हो जाएगा नित्य समास हो जाएगा तो नमस्क सकार को गति संज्ञा होने से नमस् पुरश और सूत्र से साकार हो जाएगा समाश होने पर नमस्कार गत्यो सप्त तो हो जाएगा सप्त तो गया समास में तो कृत्य कृत्य समाज से नये प्रयोग तो नमस्कृत्य बनेगा यदि गति संज्ञा है नित्य संज्ञा नित्य समासन नित्य समासप हो जाएगा और विषय को समस् पुरुष और गत्य से नमस्कृत्य बन जाएगा जब गति संज्ञा हो और संज्ञा नहीं है नित्य संज्ञा नहीं तो समाज नित्य समास नहीं है नित्य समास नहीं तो नमः कृत होगा गति संज्ञा नहीं तो नहीं होगा सकार करने वाले सूत्र हो गति संज्ञा उनसे सकार होगा जो गति संज्ञा हो तो नित्य समास गति संज्ञा नहीं तो सत्व नहीं होगा सत्व नहीं तो नम कृत रहेगा जब समाज नहीं होगा तो नम कृत्व तो, सामस हो जाएगा तो सामसे पूजा लियेगा सत्तोज नमस्कृत बने लोक में नम कर भूय पुनरवाह उतवा स गयावीष्ट से दुखाघाता स्नेहा हसोद्भवात्म अश्रुप नेत्र सती कंठावरोध ततच वाच अटव मंद शब्द ये गदगद्या गयाष्ट से भय से युक्त होने पर भय प्रविष्ट हो दुखाभिघाता दुख से पीड़ित होने पर स्ने दुख से भय से स्नेह युक्त होने पर हर्ष अधिक होता है हर्षद्भवा स्नेह से हर्ष हो गया भय से भी दुख से दुख से हर्ष नहीं उसी अवस्था में अश्वपूर्ण नेतृत्व स्नेह से हर्ष उद्भव कर हो करके भय से अश्वपूर्ण नेतृत्व कंठावरोधमा क्या कंठ में रह जाता है जल में रुक जाता है तथस्य वाचो अपाटवम वाच में पटुता नहीं शब्द स्पष्ट नहीं होगा ये मंत्र शब्द कुछ बोलेगा स्पष्ट नहीं समझ आएगा कोई तो रोते रोते रोते बोलते तो क्या बोलते पता नहीं चलेगा ये गदगद होकर बहुत खुश होकर आ गया हंसते हंसते गदगद शब्द स्पष्ट नहीं होता है शब्द गतिशा बढ़ते थे सगद गदम ऐसे वचन ऐसे ऐसे बोल रहे ये सगद गचन का विशेषण क्रिया विशेषण है कथन का वचन है तो कथन का क्रिया का कथन चन क्रिया का विशेषमें टीका विश्वपन दशायाजुन भगवता संवादवचन किमित संजोराज विज्ञाप इतिहास तदुप्त तात्पर्य माह विश्व दर्शन अवस्था में अर्जुनों से भगवत संवाद वचन अर्जुन का भगवान के साथ संवाद चल रहा है इसे संजय राजा को क्यों कहा विजिज्ञपथ विज्ञापन क्यों करा इतिहास के तदुक्त तात्पर्य इसका तात्पर्य कहते अत्र अवसर है संजय वचन साभिप्राय इस अवसर में संजय का जो वचन है अभिप्राय इस अशिष्ट टीकामे तमे अभिप्रम प्रश्नोत्तराश्य क्या संजय का अभिप्राय है प्रश्नक स्पष्ट करते कथम ये प्रश्न वा द्रोणादिषु अर्जुन निहतेसु अजयसु चुषु निराशे दुर्योधन निहत मीर्थराष्ट्र जयं प्रतिरासि क्यों दोणादी द्रोण दुरुना भीष्मय द्रथ कर्णचार निहते अजय ये चार मरा मर जायेंगी तो दुर्योधन फिर निराश हो जाएगा ये बड़े बड़े चार चले जाएगा तो क्या रहेगा वो मरी मर ही जाएगा मरा गया धृतराष्ट्र जय के प्रति निराश होकर संधि करेगा तथा शांति की शांति हो इसी अभिप्राय से कहा किंतु धृतराष्ट्र तथापि नृत राष्ट्र नहीं भविष्य बसा जो होने वाला है होगा उसको कौन हो, मटाएगा इसलिए से सुना ही नहीं तभी संजय बचन सुमित राजा संधि न तो संजय वचन सुन करके से क्यों संधि नहीं करवा है तथब्य न सुव्य बसा तो होना है उन्हें हर जो है उसको कोई काट नहीं सकता है क्यों तो सुना नहीं तो, वचनं अर्जुन भगवत प्रति सगद वचन मुक्तवान गदगद होकर के गदगद वाले वचन भगवान के प्रति अर्जुन ने कहा क्या है तथा अर्जुन उवाच स्थाने के तव प्रकर्षि जगत्ज्यनुज्यंसी भीता दिशो द्रवता सर्वे नमस्य च नमस सि ऋषिकेश संबोधन स्थानिका तो युक्त अभे बद यथ है क्या यथार्थ है तब प्रकृत्या जगत प्रहृष्य अनुर आपके महात्म कीर्तन के द्वारा जगत हर्ष को प्राप्त करते अनुरक्त खुश होते रक्षा दिशो राक्षस लोग डरते हुए दिश भाग जाते सर्वे सिद्ध संघा नमस्य नमस्कार करते ये युक्त है राक्षस लोग भाग जाते युक्त है सिद्ध संघ नमस्कार करते युक्त है टीका में विषय विशेषण तमे विनती युक्त ने आगे भाष्य में तब प्रकृतिया भाषण में तवन महात्तन है न आपके कीर्तन मतलब आपके महात्म कीर्तन के द्वारा श्रुते न जो सुनते हैं हे ऋषि कैसा यह जगत प्रहृष्य हर्ष को प्राप्त करता है प्रहसमोपैथी जो प्राप्त करते है तत्थान तो है वो तो युक्त है तुक्तम इत्यार्थ अथवा विषय विशे विशेषण स्थानी ये तो जो हर्ष प्राप्त करते है वो युक्तम है इसे पहले कहा दूसरा कहते है विषय का विशेषण स्थान स्थान इस विषय इसका अभिप्राय कैसे युक्तो तो हर्षादी विषय भगवान आप हर्षादी का विषय इसे युक्त है पहले स्थानीय भी युक्त अभी भी युक्त है वही अर्थ है किन्तु पहले क्या था जो हर्ष को प्राप्त करते हैं वो यथार्थ है अभी दूसरा है आप हर्षादी का विषय है वो युक्त है यथार्थ है हर्षादी का विषय हर्ष को प्राप्त करते हैं जो युक्त तो तो तो तो है पहले का जो सो हर्षित होते यथार्थ है अभी कहते हर्ष आदि जो लोग प्राप्त करते उसका विषय आप यथार्थ है आप हर्षादी का विषय ठीक है भगवत हर्षाद विषय तुम युक्त इतना हेतुमा भगवान हर्षादी का विषय हर्ष का विषय राष सिंह का भय का विषय और सिद्ध नमस्कार करते उनका भी विषय भगवान है उसका कारण क्या है यथश्वर सर्वात्मा का सुहृत प्रत्युपकारी की तब प्रकृतिया हर्षवत्रागम चगत हर्ष को प्राप्त करते अनुरागो प्राप्त करते तथा अनुराज्य अनुरागम च उपेट प्राप्त करते हैं तच विषय वाक्य हो उसका विषय आपे ये भी युक्त है इति तच गात अनुरागमन रक्षसु जगदेश कगत भगवती हर्षाग्य जगत के एक राक्षसे प्रतिपक्षे वो जब रहते हैं प्रतिपक्षेसु राते हर तो हर्ष अनुराग शून्य तो भगवान जगत है भगवती हर्षानुराग तो भगवान के आ, के प्रति जगत का अनुराग हर्ष कैसे हर्ष अनुराग कैसे होगा भगवान कुछ एक देश जगत राक्षस से यदि है तो जो से कैसा है जो उनका हर्ष नहीं अनुराग नहीं भगवान के प्रति भगवान के प्रति हर्ष अनुराग शून्य है कौन राक्षस जगत एक कुछ लोग हर्ष अनुराग रहित है भगवान के प्रति तो सारे जगत भगवान में सारे जगत का हर्ष अनुराग कैसे होगा जगत के हर्ष अनुराग होने के लिए सब का होना चाहिए जगत एक देश राक्षी है प्रतिपक्ष है जिनका हर्ष अनुराग है भगवान के प्रति वो जब तक है तो जगत का हर्षानुराग कैसे होगा ऐसा शंकांशिक रक्षा यावीष्टा दिशो द्रवं गति ते विषय राखस भीत भय करके दिश भाग जाते हैं वो नहीं जो रहते हो हर्ष अनुराग युक्त इतवती हर्षाद युक्त ठीक है जगत, जगत के सब के हर्ष अं, अं, आदिश्य अनुराग भगवान के प्रति हे सर्वे नमस्य नमस्य नमस्कुव सिद्धांघे समुदाय कपड़ा उनका समझा वो जो नमस्कार करने तो है तत्व स्थान युक्त है इसी मंत्र को राष्टस को मारने के लिए हटाने के लिए मंत्र मंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध है उसमें नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र सुदर्शन मंत्र है दोनों मंत्र आगे पीछे बोल के संपुट करके इस मंत्र का अनुष्ठान करते है स्थानीय कैसे श्लोक राक्षस भाग जाते हैं और संपुटादि नारायण सुदर्शन मंत्र दोनों के द्वारा संपुट कर आगे पीछे बोल करके इस श्लोक को बोलने से अनुष्ठान से राक्षसलो लोग भाग जाते हैं और कुछ लोग इसे श्रद्धा से खाली इसी को ही बोलते हैं राक्षस को हटाने के लिए राक्षस को भूत प्रत का हो तो इस जा जा इसमें है ना रक्षा बिता तो तंत्र शास्त्र में है मंत्र शास्त्र में राक्षस को हटाने के लिए मंत्र ही मानने के लिए नारायण अष्टाक्षर मंत्र सुदर्शन सुदर्शनास्त्र मंत्र दोनों के द्वारा संपूर्ण करके इस्लोक पाठ करते हैं। तो, hmm. वाच अर्जुन वाचो भक्त अर्थे हेत्थर श्लोकम अवतारे थे इसके लिए हेतु रूप से आगे श्लोक करते हैं भगवान भर्ष भगवत हर्षाद विषय तो हेतु में दर्शे भगवान अरसादि विषय उसमें हेतु देखाते है अर्जुन देखाते है कस्मच ते न मेरन महात्मन गरीय से ब्रह्मोप्या कर्तम अनंत देवेश दगन्नीवास अनेशवास तमाक्षर सदस तत्पर यत् कस्मा हे अनंत दे सगन्निवास ब्रह्मो पे आदि करत्र क्यों नमस्कार नहीं करेंगे गुरुतरे तर के आदि करता है आप क्यों नमस्कार नहीं करेंगे तुम तो अक्षरम अक्षर ब्रह्म भी तुम्हें पर ब्रह्म है सद असत तत्परम यथ सद असत पर जो कुछ है आप ही इसलिए आपको नमस्कार क्यों नहीं करेंगे कस्माच, कस्माच है तो ना नमस्कार नहीं करेंगे न नमस्कुर महात्मन गरीय एक अः गुरु से यश नगर्भ से आप आदिकर्ता ब्राह्मण है हिरण्य गर्भ ब्रह्म उनके भी आधिकार नहीं अतः तस्माद आदिक कथम एव कथम ए नमस्करु नमस्कार क्यों नहीं करेंगे अतः हर्षादिनाम नाम नमस्कार से स्थान तम अर्षादि का नमस्कार का स्थान स्थान आप हो विषय एकत्र स्थान कार्य विषय पहले स्थाने का युक्त क्या था दूसरे स्थान स्थान मतलब उसका विषय उसका स्थान मतलब उसका विषय टीका में महात्म अक्षुद्र चेतस्तम चेत अक्षुद्र नहीं ये महात्मा है आत्मागा चितान्तगण आत्मा तो है महान आत्मा से गुरुतर नमस्काराद योग्यतम गुरुतराय गुरुतर है गुरु से भी बढ़ करके त्र हेतु त्रह्मणोप्यादि करते महात्म तो हेतु तो न उक्ता फल आदि हेतु दिया उसका फल है अत स्थानम हर्षादीना नमस्कार नमस्कार हर्षादी के सूचयति तो तो हे अनंत अन दे जगन्नीवास निवास अक्षर युदाते परम, परम ब्रम तो सद जो विद्यमानं बुद्धि जोच्च युद्धि विद्यमानं तो आठ बना बुद्धि ते भूते यस्य अक्षरस्य उपूते सदस्य सत्सत्जीक्षर ब्रह्म का सदसत यद्वार सदसती उपचर्य सदस्य जैसे कहा जाता है ब्रह्म के द्वारा टीका में अवच्छिन्न सर्वदित अनंत, अनंत का अनुच्छिन्न सर्वजगत आश्रयंत अन है और देव से सर्वदेव नियंत्रित और जगत का आश्रय जगन्वास नमस्कारादि योग्यते कारण है वेदांते तत्रह अतर यदे थे अक्षर क्रम कथम सदसत त्रे सदस उपाधि कथम असतस्य अक्षर प्रति असत दोनों कैसे अक्षर प्रति जिसके द्वारा सदस्य से उपचार प्रयोग होता है तत्म तम ब्रह्म इसके व्याख्यान करते परमात सदस्य परम सदस्य उपाधि उससे परे तद जितने वस्तु सबसे परे तद अक्षरम यद अक्षरम जिसको वेद विद व वेद को जानने वाले कहते कहतेमेव आप ही नान्य ती अभिप्राय सत्य टीका पूरा हो गया परमार्थ के आगे अनंत तो निवास अनवादि न भवत नमस्काराद योग्यक्तम निवासी से कह करके भगवान नमस्कार के योग्य है संप्रति जगत सष्टवादिना तो तद योग्यम अस्ती स्तुति द्वारा तो दर्शे अभी जगत सृष्टा होने से भी नमस्कार योग्यता है इसे स्तुति करके दिखाते पुनरपि स्तौतिमादिदेव पुषण तम से वेद्य धाम धाम त्वया तत विश्वनूप च शन्नो मित्रः मित्र वरुणः शन्नो नो भगवर्य इन्द्रो